मुसाफिर और नारियल मार्कोस नाम का एक यात्री अपने घोड़े पर ढेर सारे नारियल लेकर सफर कर रहा था चलते चलते वह रास्ता भूल गया कुछ दूरी पर उसे एक बालक मिला उसे रोककर मार्कोस ने रास्ता पूछा यह भी पूछा कि उसे गांव तक पहुंचने में कितना समय लगेगा बालक ने घोड़े को घूरते हुए देखा और कहा आप धीरे जाएंगे तो जल्दी गाँव पहुंच जाएंगे मगर तेजी से चलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी मार्कोस ने बालक को आश्चर्य से देखा यह कुछ अंट बोल रहा है सोचकर उसने घोड़े को तेजी से दौड़ा थोड़ी दूर चलते ही घोड़े पर लदे नारियल एक एक करके गिरने लगे घोड़े को रोककर उसने सभी नारियल इकट्ठे किए बाप रे देर हो रही है जल्दी गांव पहुंचना है इस बार घोड़े को और तेजी से दौड़ाया दोबारा से नारियल चारों तरफ गिरकर कर बिखर गए घोड़े को रोककर उसने फिर से नारियल इकट्ठे किए इस तरह रास्ते पर घोड़े को रोक रोक कर नारियल इकट्ठे करते हुए जब तक वह गांव पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था बालक की बात अब मार्ग को समझा सोचने लगा सोचने लगा ओह शायद इसलिए बालक ने कहा था कि धीरे चलने पर गांव जल्दी पहुंच जाऊंगा फ़िलिपींस की कहानी